साधक के जीवन के लिए आवश्यक बात तो जरूर है परंतु ऐसा समझना चाहिए कि अभी तक हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई इसीलिए बार बार कहना भी है और इसीलिए बार बार सुनना भी है और इसीलिए बार बार विचार भी करना है अन्यथा एक बार का किया हुआ सत्संग सदा के लिए हो जाता है वह है साधक का साथ छोड़ता नहीं है उससे साधना का निर्माण जब हो जाता है साधक अपने द्वारा किसी सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उस स्वीकृति मात्र से साधक के स्वतः अपने ही जी जीवन में अपने आप उन्नति होती जाती है उसे शांति मिलती जाती है और बिना प्रयास किए उसके सामने अंतकरण के पर्दे हटते चले जाते हैं उसे सत्य का अधिकाधिक निकट अनुभव होने लगता है इसी कारण फिर वो किसी से न कुछ पूछता है न किसी से कुछ कहता है न किसी का कुछ सुनता है एकदम से वो तो इस प्रकार की एक पकड़ होती है सत्य के लिए की साधक को वह बरबस अपनी ओर खींच लेता है तो हम सभी साधक समुदाय भाई बहन नए पुरा में जो भी इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, हम लोगों का अपना एक वर्तमान का कर्तव्य हो गया है हमारी अपनी एक जवाबदेही हो गई है वो क्या की जो भी चर्चा हम करते हैं सुनते हैं तो प्रथम पूरा बैठक पूरी हो जाने के बाद जगह जगह निवास स्थान में जहां भी हम ठहरे हैं थोड़ी देर के लिए चुप होकर शांत होकर अपने संबंध में सोचना चाहिए अपनी दशा को देखना चाहिए और उस दशा को बदलने के लिए उस दशा को मिचाने के लिए जो कुछ सुना है उसमें से कौन सा ऐसा उपाय है जो अभी हम कर सकते हैं ऐसा चुनना चाहिए तो जितनी बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं, कोई एक साधक सभी शास्त्रों को न पढ़ सकता है न समझ सकता है न सबका अनुसरण कर सकता है संतजन जितनी बातें हम लोगों को बताते हैं उन सारी बातों का अनुसरण कोई एक साधक तो एक जीवन में न समझ पाएगा न कर पाएगा और मैं उसको जरूर अच्छा आज कभी कभी उदाहरण देते तो कहते कि कोई रोगी है किसी औषधालय में जाए तो वहाँ अनेक प्रकार की दवाइयाँ है अगर सब दवाइयों को खाना शुरू कर दे तो उसका रोग छूटेगा वो जियेगा कि मरेगा जी नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। तो इसी प्रकार संसार में विभिन्न बनावट के साधक हैं रुचि योग्यता परिस्थिति तैयारी समझदारी सब तो एक दूसरे से भिन्न है तो हर एक साधन के लिए तो कोई एक, एक ही साधना उपयुक्त हो सकती है और एक ही से उसका कल्याण हो सकता है हाँ जीवन का विधान इतना सुंदर है कि किसी एक ही साधना से द्वारा जब उसे सिद्धि मिलेगी तो सिद्धि में उसको सब बातें मिलेगी जो तो किसी भी सिद्ध पुरुष को है। योद की सामर्थ्य भी मिलेगी बोध का आनंद भी मिलेगा और प्रेम का रस भी मिलेगा क्योंकि योग बोध प्रेम यह सत्य की विभूतियाँ है ब्रह्म का स्वरूप है परमात्मा का स्वभाव है तो योगवित तो होकर उन्हें प्राप्त करो तत्वित तो होकर उन्हें प्राप्त करो भक्ति युक्त तो होकर उन्हें प्राप्त करो जब प्राप्ति हो जाएगी तो प्राप्ति में अपने जीवन में उन परमात्मा का हम पर ब्रह्म परमेश्वर का जो स्वरूप है उनकी जो विभूतियाँ हैं उनका जो स्वभाव है वो सब अपने को एक साथ ही प्राप्त हो जाए ये बड़ी सुंदर बात है तो आज के वर्तमान साधक समाज के लिए भी बहुत छोटा करके सारांश लेकर के सब शास्त्रों का निचोड़ बनाकर गीता और रामायण की भी रचना कर दी गई है घोड़े में सब बता दें तो बहुत कुछ बताया गया है आज गीता रामायण में श्रद्धा रखने वाले साधकों के लिए भी मैं यह निवेदन करती हूँ कि उसको भी अगर कोई समझने वाला हो तो उसे विश्वव्यापी साधन प्रणालियों का दर्शन होगा इन दोनों महाग्रंथों में वो तो भी सारा का सारा पढ़ जाने समझ जाने और याद कर लेने की चेष्टा मत करिए कोई जरूरत नहीं है उनको भी पढ़कर देखिए आपकी जो अपनी तैयारी है अपनी पृष्ठभूमि है उसमें वो कहाँ तक फिट बैठता है उसकी कौन सी ऐसी बात है छुट्टी से छ्रुति जिससे कि आप अपने द्वारा अभी इस वर्तमान में ग्रहण कर सकते हैं अनुसरण कर सकते हैं तो ऐसा कर लेने पर जो जो शास्त्र का प्रकाश है जो जी रामायण का उद्देश्य है वह सब अपने आप आप ही ये प्रवक्त हो जाएगा प्रारंभ में जब मैं गीता भवन में जाने लगी महाराज जी की वाणी सुनने के लिए बहुत प्रश्न करती थी अनेक प्रकार के और संभव मेरा समाधान भी महाराज जी ने किया करने के लिए तो उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा लेकिन उसमें से जितना मैं ग्रहण कर सकी उतना मेरे काम आया एक दिन और कोई भाई गीता के ज्ञान के संबंध में प्रश्न कर रहे थे मेरा प्रश्न नहीं था मैं बैठ के सुन रही थी तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई गीता किसकी समझ में आई गीता श्री कृष्ण ने किसको सुनाया उनको तो मालूम नहीं है अपने मित्र को सुनाओ, गीता मित्र को सुनाया, को सुनाया। तो अगर सुने गीता के ज्ञान की अभिलाषा है तो श्री कृष्ण के मित्र बनो सब गीता समझ में आएगी ऐसे ही गीता समझ में आ जाएगी सस्ते तो छापे खाने में भूप गीता की प्रत्याया छाप दी ऐसे तो गीता थोड़े समझ में आता कृष्ण के मित्र बनो और देखो मैं एक रहस्य की बात बताता हूं कि जो सृष्टि के मालिक से मित्रता कर लेता है सृष्टि का सारा रहस्य मालिक उस मित्र को बता देती तो है जब तक तुम उनसे मित्रता नहीं करोगे उनके मित्र नहीं बनोगे उन उनकी आत्मीयता नहीं स्वीकार करोगे उनकी घनिष्ठता नहीं प्राप्त करोगे तब तक तो उनकी वाणी कैसे समझ में आ जाएगी कहते कहते अभी कभी भाव में आ जाते तो और भी कुछ से बोल देते तो कहने लगे कि मैं भी उनका मित्र हूँ तो मुझको भी वो कभी कभी अपना रहस्य बता देते इसलिए मैं कहता हूँ अगर रहस्य जानना चाहते हो तो उनके मित्र बनो तो अब इसका मतलब क्या है उस दिन से सुना मैंने महाराज जी को ऐसा कहते हुए मेरी सारी जिज्ञासा शांत हो गई मैंने कहा कि महाराज जी ने हमारे सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया जिस दिन से मैंने सुना महाराज जी ने कहा कि भाई कृषि का और कृषि के मालिक का रहस्य बुद्धि के स्तर पर तो समझ में आ नहीं सकता है वो इतना छोटा नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि की सीमा में समा जाए कितना विवेचन करोगे बुद्धि के बल पर बुद्धि भी तो भौतिक तत्व है ना, तो भौतिक तत्व जो है उसके माध्यम से अलौकिक तत्व का ज्ञान तुमको कैसे होगा बौद्धिक विलास तो हो सकता है खूब विवेचन करने आता है पंडितों की सूची में नाम लिखा गया शास्त्रार्थ में दो तो चार जगह जीत करके मेडल पा करके आ गए ये तो हो सकता है लेकिन बुद्धि की सीमा में जो बुद्धि जो भौतिक शक्ति है यूनिवर्सल एनर्जी का एक पार्ट है समस्ती शक्ति का एक अंश है उस बुद्धि की शक्ति में वो अलौकिक तरह से उतरेगा कैसे? उस अलौकिक तरह से कम जानता है जो बुद्धि के पार जाता है जो बुद्धि से असंग हो जाता है जो शरीरों से ऊपर उठ जाता है जो संसार की दासता से मुक्त हो जाता है खुद तो ही अचा हुए बिना जीते जी दी मर जाने का संकल्प लिए बिना अपने अस्तित्व को सीमित अस्तित्व को बनाए रखने का मोह छोड़कर अनंत से अभिन्न होने के लिए व्याकुल बिना औसत तो उद्घाटित होता ही नहीं है दूसरा कोई करेगा क्या शरीर में रोग हो तो कोई औषधि खिला सकता है जो भौतिक पहलू है ना तो इसमें भौतिक जगत के संगी साथी कुटुबी सहायक हो सकते हैं भूख लगी है बहुत तेज और अपने में सामर्थ्य नहीं है कि कोई दूसरा भोजन करा दे सकता है जल खिला दे सकता है तो भौतिक शरीर के जरूरत की पूर्ति में भौतिक जगत सहायक हो सकता है लेकिन अलौकिक तत्व के विकास में भौतिक जगत सहायक कैसे होगा हुई नहीं चाहेगा इसलिए मानव सेवा से कहा बहुत छोटे और बहुत मार्गिक वक्तों में अपनी आपका देश को अपने कहने लगी साल देश के विभाजन के समय जब धर्म के नाम पर बड़ा भारी नरसंहार होने लगा तो हमारा बहुत पूरी होने लगी कहने लगे कि एक एक नेता ने अपनी हक पूरी करने के लिए करोड़ों मृत्यु मेरा निरअराध और निर्दोष व्यक्तियों का मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा क्या है मानव सेवा संकेत भीतर जो उनका उद्देश्य रहता था जो उनका दर्द रहता था वो ये कितनी बार मुझसे कहा देवती जी मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा ये है प्रभु तो ने तुम्हें सामर्थ्य दी तुम कर सपोर्ट ये सेवा जरूर भर करना की मानव को अपने विकास में यह विश्वास हो जाए की वो स्वाधीनता पूर्वक चल सकता है बड़ी भारी सेवा है आज हम लोगों के जीवन में धन का बड़ा महत्व स्थापित हो गया अधिक धन होगा तो हम बड़े आदमी होंगे वैज्ञानिक आविष्कारों के आधार पर भौतिक शक्तियों का उपयोग करने में बड़ा विश्वास हो गया मोटर कार हो जाए टेलीफोन हो जाए टेलीविजन हो, हो जाए तो बड़ा मजा आएगा बड़ तो जगत की वस्तुओं में एक चेतन विश्वास कर ले ये उसका उत्थान हुआ कि पतन हुआ ये पतन हुआ लेकिन कितनी बड़ी झूल है कि हम अपने अलौकिक संबंध को नहीं बढ़ाते हम अपने अलौकिक तत्व ज्ञान और प्रेम को नहीं बढ़ाते और जगत की वस्तुओं के आधार पर अपना मूल्यांकन करते हैं तो महाराज जी ने बारम्बार मुझे प्रेरणा दी और सब साधक समाज को जो प्रेरित करते रहे कोई भी उनके पास आ जाए उनका समर्थन करने वाला आ जाए उनका विरोध करने वाला आ जाए उनकी बातों का खंडन करने वाला आ जाए प्रेम पूर्वक गले लगाएंगे अरे भैया तू तो मुझको अपना नहीं मानता है तो तेरी भूल है मैं क्या करूँ मैं तो जानता हूँ तू तो मेरे प्यारे का प्यारा है विरोध करने वाले खंडन करने वाले को भी लगा ले और नहीं करते मेरे भैया तू मुझको अपना नहीं मानता है तो तेरी भूल है मैं क्या करूं मैं तो जानता हूँ कि तू मेरे प्यारे का प्यारा है तू तो मेरी बात मत मान भगवान न करे की कोई दूसरे की बात मानने के लिए तैयार हो मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि प्यारे मेरे तू अपनी बात माने तेरा कल्याण हो जाएगा स्वामी जी महाराज ने मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा बताई कि मानव समाज को तो यह विश्वास हो जाए कि तो संसार का जो छोटा से छोटा काम है वो तो संसार की सहायता के बिना नहीं हो सकता परंतु इस व्यक्तित्व में जो अलौकिक तत्व हैं उनके विकास में किसी की सहायता की जरूरत नहीं है जब इस शरीर और इस शरीर से संबंधित प्राप्त बुद्धि की जरूरत नहीं है तो इससे भिन्न और किसकी जरूरत पड़ेगी आपको पड़ेगी एक दिन की बात है महाराज जी उस समय शरीर और संसार से असंग होकर अपने अभिन्नता में आनंदित होकर दुनिया से श्री अवस्था में बैठे थे ऐसा मुझको उस समय भाषित हुआ दुख मंडल से अद्भुत छटा निकल रही थी बड़ी प्रसन्नता छाई हुई थी वो तो दर्शन मुझको इतना प्रिय लगा कि मैंने कुछ कहा नहीं और इधर समय का हिसाब करने की आदत बार बार घड़ी देख रही हूँ समय बीतता जा रहा है महाराज तो अपने आनंद में मग्न हो रहे हैं मेरे पढ़ने का समय बीत जाएगा मुझको तो प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा तकलीफ तो के नीचे जाने की घड़ी आ जाती थी एक घंटे के भीतर भीतर घड़ी देखती जा रही हूँ और मेरे दिमाग में मेरे प्रश्न सब उछल रहे हैं और महाराज अपनी मस्ती में बैठे हैं पीछे खड़ी थी आगे समझे महाराज बैठे थे दर्शन का आनंद ले रही थी बार बार जो मेरे प्रश्न मेरे मन में प्रश्न चकरा रहे थे इससे स्वामी जी महाराज ने आंखें खोल दी और बिना मेरे कुछ बोले और मैं आगे भी नहीं गई थी पीछे दरवाजा पकड़ के खड़ी थी बिना किसी के कुछ कहे मेरा नाम लेकर सुचार कर कहने लगे देती थी क्या तुम लोग बुद्धि के क्षेत्र में वितरण करते रहते हो क्या बुद्धि के उलझन में पड़े रहते हो अरे बीतिया मैं तो एक खराब में बुद्धि को पार चला जाता था और तुमको तो मालूम नहीं है आदमी सुख्तियों में स्वाधीन तो होता है सुखियों में अब कहने तो तो कह गए अपनी मस्ती में मैंने सुना तो बुद्धिमानी का अभिमान तो था ही मैं सोचने लगी कि देखो इनको तो बनाने वाले ने इतनी सामर्थ्य देकर भेज दिया ये जब सत्य का संग करते तो एक छलांग में असत का संग छोड़ देते शरीर और बुद्धि के पार चले जाते कृष्ठी करता है? हमारे को तो वैसी सामर्थ बुद्धि नहीं है तो बुद्धि के पेड़ में पड़ी रहती हूँ शिकायत मेरी गई नहीं उस समय में शुभ हो गई और बाद में फिर मैं चर्चा करने लगी उदाहरण मैंने अपने लोगों के सामने इसलिए रखा कि जो सत्य का प्राकट्य है इस जीवन में वो असत्य के माध्यम से नहीं होगा सत्य का जो प्राकट्य है इसी अभिव्यक्ति इसी व्यक्तित्व में जो अभिव्यक्ति होती है वो असत्य की सहायता से किसी हालत में नहीं होगा ये मानव सेवा समिति देव है मानव सेवा समझ की शोध है महाराज जी ने सत्य के संबंध में एक विचार प्रकट किया कि सत्य को कोई बनाता नहीं है उसका निर्माता कोई नहीं होता वो स्वतः सिद्ध होता है सत्य की खोज होती है सत्य का प्राकट्य होता है तो उन्होंने शोध किया उनके जीवन में सत्य प्रकट हुआ और क्यूँके वे अपने को ना कुछ करके मानते थे सबसे को ही प्रतिष्ठा देना पसंद किया उन्होंने इसलिए अपनी शोध को अपने जीवन में जो सबके का प्राकट्य हुआ उस अनुभव को अपने नाम से न ना कहकर मानव सेवा के नाम से कह कर लिया तो महाराज जी की वाणी को आपकी तेरा में इस रूप में रख रही है इस उन्होंने कहा है मानव सेवा संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा यह एक ऐसी विचार प्रणाली है कि जिसमें सब सब मत संप्रदाय वर्ग के भाई बहन बैठकर स्वाधीनता तो पूर्वक परस्पर विचार विनिमय करे और स्वाधीनता तो पूर्वक शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े तो आज मानव सेवा संघ के प्रेमियों का यह परम कर्तव्य होता है कि वह स्वयं अपने आप में स्वाधीन लेकर आगे बढ़े और जितने भी भाई बहन हमारे निकट संपर्क में आते हैं उनको भी जीव, उनके जीवन में यह उन पर दृष्टि दिलाए की भाई तुम अपने विकास में सर्व स्वाधीन हो इतने अपने से पराधीन मत मानो ऐसा मत सोचो कि कोई सदगुरु मिलेगा तब मेरा मेरा साधक का जीवन आरंभ होगा तो सदगुरु के मिलने की प्रतीक्षा में समय मत गणाओ मंगलमय विधान इतना सुंदर है सतमुच तुम के सलाह के अधिकारी दीक्षण हो जाओगे सतगुरु के रूप में वह अनंत अपने आप ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर जाएंगे वह में समय मत गवाओ, सतगुरु के रूप में जो ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे ही विद्यमान है वह प्रकाश तुमको तो जो दिखाता है इतना तुम चलो और जितना चाहिए उतना वो दिखा भी देगा और हाथ पकड़कर है उससे कभी निराश मत हो और सुख दुख साधन सामग्री है उसको जीवन मत मानो दो बातें महाराज जी ने बताई सुख दुख साधन सामग्री है उसको तो जीवन मत मानो और अनंत परमात्मा सभी का है इसलिए उसके मिलने से निराश मत हो और अपनी वर्तमान दशा देखने से क्या मालूम होता है कि हम लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं जो अनंत परमात्मा सभी का है सभी में है अभी है वर्तमान दिखा उससे मिलने में थोड़ी निराशा भी रहती है थोड़ी उत्साहहीनता भी रहती है कुछ अपने में ही भावना भी रहती है अरे मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ और गृहस्थी के प्रपंच में रहने वाला हूँ मुझे परमात्मा कैसे मिल सकता है अपनी ओर से अपने को अनाधिकारी मान लेना परमात्मा को अपने से बहुत दूर मान लेना यह परमात्मा से मिलने वाले हस्तपोष के साधकों के लिए बहुत हानिकारक बात है कि मैं परमात्मा को अपने से बहुत दूर मांगी और दूसरी भूत यह होती है कि सुख दुख जो साधन सामग्री है उसको हम जीवन मान लेते हैं जीवन मान लेने का अर्थ क्या है कि उसको सत्य मान देते हैं सुख आया तो उसको भी सत्य मान लिया और दुख आया तो उसको भी सत्य मान लिया सुख और, और दुख को सत्य मानकर सुख से बचने के लिए और सुख को बनाए रखने के लिए हम बहुत उपाय करते हैं संतजन की सलाह क्या है संतजन सलाह डर देते हैं कि भाई सुख और दुख के भोगी मत बनो। पहली बात है और जो सुख का भोग नहीं बनता है उसे सुख भोगना नहीं पड़ता जो सुख भोग की कृष्णा का त्याग कर सकता है उसके जीवन में से हर दुखों की निवृत्ति हो जाती है तो कभी कभी मैं साधक की दृष्टि से सोचने लगती हूँ अपने लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि साधक कोटी के लोगों को दुख से बचने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी सुख भोग की वासना से बच जाए तो काम बन जाए एक खास बात है दुख से बचने के लिए तो बहुत सोचा विचारा हुआ नहीं कोई काम लेकिन सुख भोग के स्तर से हम मुझे उठ उच जाएं। तो सर्व दुखों की वृत्ति हो सकती है मानव सेवा संघ की प्रणाली में यह तलाक दी गई साधक भाई बहनों को कि सुख और दुख अपने आप आते हैं, विधान से आते हैं तो आने को तो इनको स्वयं क्या करो दोनों से अपने को ऊपर रखो न सुख के भोगी बनो न दुख के भोगी बनो दोनों के ऊपर रहकर आये हुए सुख और आये हुए दुख दोनों का उपयोग करो उपयोग क्या करें सुख का उपयोग है सेवा दुख का उपयोग है त्याग जिस जिस हिस्से में सुख मालूम होता हो उस उस हिस्से से सेवा करो जैसे शरीर में बाकी बल मालूम होता है तो निर्बलों की सहायता में उसका उपयोग करो धन संपत्ति अन्न सामग्री अपने पास ज्यादा आ गई तो उससे खूबी न बनकर सामर्थ्य से निकटवर्ती जन समुदाय की सेवा करो योग्यता बढ़ गई है कोई तो पद मिल गया है तो ये सब सामर्थ्य है प्राकृतिक विधान से प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सेवा सामर्थ्य मिलती है तो अगर ये सब मिल गया है तो इसके द्वारा भी जो तो आस पास में रहते हैं उनसे निकट संपर्क है उनकी सेवा करो तो सुख का उपयोग है सेवा और दुख का उपयोग है प्यार मूल बात एक बार मैं सिद्ध हो रहा हूँ कौन सी सुख दुख साधन सामग्री है इसको तो जीवन मानो अपनी एक बड़ी दमाशमा कर सुख मिलने से उसका श्रेय हम लोग अपने पर ले लेते हैं मैंने अपनी बुद्धिमानी ऐसी ऐसा इंतजाम कर लिया ये मेरी बड़ी बहादुरी है कि हमारे पास प्रकार के सब कुछ गए मैं बड़ा पुण्यात्मा पुरुष हूँ जन्म में मैंने बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए थे इसलिए सब कुछ मेरे सामने आ गए तो सुख मिलने से सारा श्रेय अपने पर ले लेना ये अपने को अभिमानी बना देता है दुख मिलने से अपने को समझ लेना हथा प्राणी को व्यक्ति को बहुत ही दीन बना देता है मुझे तो बड़ा कष्ट होता है कभी ऐसा मैं सुनती हूँ मुझे बड़ा कष्ट होता है कि एक को तो जो क्षति हो गई उसको बर्दाश्त करो और दूसरे क्षति हो जाने का कारण अपनी दुस्कृति को सोचकर के और बहुत सो इस प्रकार से दुख का भार अपने करके जो दुख रहित जीवन है उससे विमुख हो जाना जो आनंदमय जीवन है उससे वंचित रह जाना जो प्रेम है रसमय जीवन है उससे निराश हो जाना मानव के लिए कलंश ऐसा नहीं होना चाहिए होना क्या चाहिए जैसे प्रातः काल की चर्चा में मैं निवेदन कर रही थी कि दुख सृष्टि का एक अनिवार्य अनिवार्यु है तो दुखद परिस्थिति को भी और सुखद परिस्थिति को भी जीवन का अनिवार्य अंग मानकर सृष्टि का अनिवार्य अंग मानकर साधु दृष्टि से इनको देखना चाहिए और इनका ठीक उपयोग करना चाहिए तो मैंने ऐसा देखा है कि दुख की घड़ी में जितनी चेतना रहती है अगर उस चेतना का अनुसरण किया जाए तो बड़ा विकास हो सकता है दुनिया में ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने सुख की घड़ियों में भी अपने को सचेत रखा और बहुत से साधक सिद्ध ऐसे हुए जिन्होंने दुख की घड़ियों में आई हुई चेतना का आगम करके अपने को बहुत ऊंचा उठा लिया एक बार खामीजी महाराज ने कहा देवी जी तुम नहीं जानते घड़ी में व्यक्ति का अहंकार बलता है किसी प्रकार की, की आपत्ति विपत्ति आ जाए तो विपत्ति की घड़ी में बड़े से बड़े अहंकारी व्यक्ति का अहंकार भी बल जाता है कुछ भी काम नहीं कर रही छासी साक नहीं दे रहे शरीर था नहीं दे रहा है का से काम नहीं बन रहा है पति आई नहीं पर सामने खड़ी हो गई गयी करे क्या तो उस समय उसकी अहम कृति है, अभिमान छूटता है और सुख भोग की ओर से स्वभाव से ही उसक आपने देखा होगा सके संबंधी हो अपने कोई कुटुम्बी हो किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति में फंस गए हो तो सहानुभूति में आकर के ही आपको राग रंग अच्छा नहीं लगता है स्वभाव तो हाँ से सुख की ओर से जी हटता है अब आप सोच करके देखिए साधक के जीवन में कितनी बड़ी बाधा खड़ी होती है सुख के आकर्षण ऐसी उस सुख का आकर्षण दुख की घड़ी में सहज से ही घट जाता है वो बहुत बड़ा विस्कार हो गया है एक सुख भोग का आकर्षण चला गया थोड़ी देर के लिए कभी कभी लोग पढ़ने दो दो के लिए स्मशान का परी में सुख का राग चला जाता है और अभिमान घट जाता है अहंकार की टूट जाती है तीसरी बात हमारा कही इनका प्रभाव क्या होता है की जिसी व्यक्ति का हृदय काफी कोमल हो जाता है सुख का सुख की ओर से अलूटी हो गई इसलिए भी हृदय में कोमलता आ गई सुखना का भोगी दुखियों को तो देखते हुए भी सुख भोगता है तो उसके हृदय को कठोर करना पड़ता है अपना जी कठोर किए बिना कोई सुख नहीं भोग सकता सुख तो के भोगी का हृदय कठोर हो जाता है सुख भोगने से अचि हो गयी तो हृदय गया। अपने गुरु के अभिमान का अभिमान ही हृदय कठोर बना लेता है उसको परमात्मा की महिमा याद नहीं आती उसको समाज की उदारता नहीं याद आती उसको प्राकृतिक विधान में मंगल कार्यता नहीं दिखाई देती अपने अभिमान से आगे उसको सच्ची का एक भी खूब मिलती तो अभिमानी का भी हृदय कठोर हो जाता है परंतु दुख की घड़ी में जब अभिमान बन जाता है सुख की वासना से अपने आप ही कुछ देर के लिए हट जाता है हृदय तो प्रगल हो जाता है तो उस घड़ी अगर कोई सच्ची और अच्छी बात सुनने को मिले तो उसका बड़ा जोरदार लगता है व्यक्ति के देख्ण ये बताया महाराजी हम लोगों को अपनी वर्तमान दशा में सुख और दुख दोनों को देखना चाहिए बहुत गहराई से देखना चाहिए और देख करके अपना मूल्य सुख और दुख दोनों से अधिक बढ़ा कर रखना चाहिए और आपका जो मूल्य है वह अविनाशी के आधार पर है अविनाशी प्रेम के आधार पर है तो सत्य का कितना अनुसरण है मेरे जीवन में प्रेम का कितना प्रभाव है मेरे हृदय पर कठोरता किस अंश में मिट गई मेरे जीवन से मन से वचन से वाणी से कर्म से भाव से कठोरता कितनी निकल गई मेरे जीवन में से इस पर अपने मूल्यांकन करें मुझको अपने सुख की अपेक्षा प्राप्त सामग्री को परप्रीड़ा को दूर करने में लगाने में कितना अच्छा लगता है इसके आधार पर अपना मूल्यांकन कर हमने कितना दगा दिया इसका अभिमान पालने से काम नहीं चलेगा। और मैं आपकी बहुत प्रशंसा कर दू कि आप बड़े उदार हैं और आप बड़े सेवा हैं। तो मेरे ऐसा करने से भी आपका कोई काम नहीं बनता आप अपना दिन चटोल करके देखिए कि कोई सुखद सामग्री मेरे सामने आती है तो उसका भोग करना मेरे अच्छा लगता है कि उस सामग्री को देख करके किसी पीढ़ी की याद आती है समझ तो में आता है सुख भोग पसंद है सेवा स्थान है इस प्रकार जो के जो ज्ञान और प्रेम के आधार पर अपना मूल्य बढ़ा कर रखता है उस तो साधन के द्वारा बड़ी ही कुशलता पूर्वक सुख दुख का दुर हो जाता है और आप सच माने सुख का लालच और दुख का भय अगर यह हम लोगों के जीवन में से निकल जाता वो परम ऐसी नाथ पर का प्यार जीवन में भर जाता है सुख का लालच और दुख का भय ये बोलो इस प्रकार से हम लोगों के जीवन में भरे पड़े रहते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती है कि कभी शांत होकर दो घरे चुप होकर अहंकार रहित होकर चिंतन से मुक्त होकर हम अपने संबंधों में सोच सकें, अपने प्रेमाशत के सम्बन्ध में सोच सकें। इस जीवन को शरीर और संसार की दासता से मुक्त करके हर प्रेमांत के प्रेम से भर सकें, इस ओर दृष्टि डालने के लिए कुछ भी नहीं रहती। और ऐसा मत सोचिए कि घर गृहस्थी में लगे रहने का अर्थ होता है कि हम सत्य और प्रेम से वंचित रहें ये बात नहीं यदि में सुख दुख के प्रति सदभाव है तो चाहे गृहस्थी बनते रहिए चाहे बनस्थि बनते रहिए सुख दुख का चिंतन चलेगा ही सुख दुख का मूल्य सेवा और त्याग के रूप में लेने पर चाहे घर में रहिए चाहे क्या बनिये दृष्टि हमेशा ही अविनाशी जीवन पर जाती है और अविनाशी जीवन के संबंध में आपने क्या सुना अविनाशी जीवन के संबंध में वो सबसे अच्छी और सबसे ऊंची बात मेरे ध्यान में आई वो ये है कि अविनाशी जीवन से अभिन्न होने के लिए साधक को किसी प्रकार की नहीं करनी है परिश्रम नहीं करना है पराश्रय नहीं लेना है परिश्रम और पराश्रय से रहकर उसकी आवश्यकता अनुभव करना पहला शब्द उसके लिए प्रतिफल लालायक रहना उसकी विद्यमानता में अतूट श्रद्धा और विश्वास रखना ये उसके लिए कुछ करना पड़ेगा कहीं जाना पड़ेगा समय लगाना पड़ेगा फिर नहीं अभी हम लोग जो प्रवर्म रहे थे महाराज ने कहा पढ़ा लिखा आदमी होगा तो कि अनेक जन्मों में सिद्धि मिलती है वो महाराज जी कहते हैं तुम्हारे पास किसी कोई सूचना आई है क्या चिट्ठी लिख कर आई है की ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं दिया है ये कौन वाला है पहले बस आदमी बने हो ये आदमी है इसी भी तुमको मिलने वाला है इसकी कोई सूचना है मतलब क्या है मतलब ये है कि भाई न जाने किस तरह से मानव जीवन मिल गया संत लोग ऐसा तो ही करते हैं कि यह जीवन किसी पुण्य का फल नहीं है परम कृपालू अपनी कृपालिका से अपनी अहित की कृपा से मानव जीवन दे देते हैं तो मिल क्या है तो इसी वर्तमान में इसका पूरा पूरा लाभ उठा लो ये क्यों सोचो कि अभी से हम आरंभ करेंगे तो बहुत दिनों तक करते करते अनेक जन्मों के बाद मुझको सिद्धि मिलेगी अगर प्रारंभ में मैं ऐसा सोच लू तो मेरा सारा प्रयास बहुत ही शिथिल रहेगा स्वामी जी महाराज को साधकों के जीवन की शिथिलता और उनकी असफलता बिल्कुल समझ नहीं होती थी जैसे जैसे मैंने जीवन की चर्चा को सुन करके अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया तो मुझे यह स्पष्ट रूप से मालूम होने लगा कि जो बात अपने ही में विद्यमान है जो सत्य अपने ही में विद्यमान है और वह सत्य स्वयं प्रकाश होता है आप ये भी देखें जैसे ये एक किताब यहाँ रखी गई और हम कहेंगे कि किताब कहाँ है कहाँ है कहां है यहाँ मालूम न हो तो इस में नहीं है कि वो कह दे की नहीं, नहीं, नहीं है ने? ये है पर नहीं है तो खोलते ढूंढते आपको इस जगह पर आना पड़ेगा इसको देखना पड़ेगा तब आप इसे उठा सकेंगे लेकिन जिस नित्य तत्व की आराधना हम लोग करना चाहते हैं, जिस प्रेम तत्व की आराधना हम लोग करना चाहते हैं, जिस प्रेम के द्वारा प्रेमास्पद को पाना हम चाहते हैं, वह सत्य तत्व वह नित्य तत्व वह परमात्म तत्व हर पर के किताब की भांति की स्वयं प्रकाश है नहीं? नहीं इसलिए आपको खोजने घूमने के लिए उसके पास जाना ही पड़ेगा आपसे कहीं दूर होता कहीं छिपा हुआ होता कहीं खोया हुआ होता किसी अंधकार में डूबा हुआ होता तो प्रयास अपेक्षित था वो तो नित्य निरंतर सदा सर्वदा स्वयं प्रकाश अपने को प्रकाशित करने में स्वयं समर्थ ऐसा आप ही में विद्यमान है इसलिए जब हम लोग उसकी जरूरत अनुभव करते हैं तो उसको प्रकट होते देर नहीं लगते स्वयं प्रकाश है ना? खुद अपने आप साधक पर प्रकट कर देता है मेरे प्यारे मेरे लिए प्यार क्यों है मैं तो तुम्हारे ही हूँ मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ पराश्रय छोड़ दो परिश्रम छोड़ दो अहम शुति समाप्त करो अपने संकल्प छोड़ थो दो थोड़ी देर के लिए शांत होकर और प्रयत्न होकर, शरीर और संसार से असंग होकर रहना सीखो जो सत्य है वह स्वयं प्रकाश है वह नित्य तत्व है वह आनंदमय है वह प्रेमये है ये केवल मेरी हलचल और मेरी भाग्य प्रवृत्तियाँ मेरे सुख दुख का लालच है कि वंचित न अपनी जीवनों को छोड़ तो देना मेरा भूल रहे कि जीवन में सत्य का प्रकाश स्वतः होता है ऐसा सभी अनुभवी संतों का